मर चरित्र मानस तुम गावा जर जीवन जात्मक नी नर घुपि कथा सुहा चरित्र मानस तुम गावा सुख बाबा तुम जो कहा कथा सुनाई सागर बुसंद गरुड़ बती ज्ञान के था हमने तो सुना दी वैसे तो ये अपार कथा है लेकिन जैसे हमारी बुद्धि थी वैसे हमने कभी आज के अंत तक हर कथा को सुना दी ये कथा हमने पार्वजन समी थी ये भी कुंडिया उन्होंने तो ये सुनकर के पार्वती मित्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त की भगवान शंकर के प्रति तो और अपनी धन्यता जी बताई कि हम अभी भाषण करें हमें कोई मोह नहीं रह गया बड़ी आनंद की प्राप्त हुई हमारा जो भौजाल था सब मिट गया शांत हो तो गया लेकिन <laughs> ये कथा जताइए तो बड़ी अमुख कथा है उस कथा की महिमा जो है इनको तो पार्वती की को समझ में आ गई तो पहले उस कथा की महिमा बोलने और पत्थर देखते हैं उसके बाद में कार्विंग जी का पसंद भी आता है कि रामचरित जी ही पार्वती कहती है कि जो भगवान की कथा को संतोषण देख हमने बहुत सुंदर कथा परत विशेष जाना सुनना तो ही से माने फिर रामकथा का जो है आनंद है वो उन्होंने नहीं जाना मानव भगवान तो की कथा सुनते सुनते उसमें एक प्रकार के आनंद आनंद होने लगती है परमात्मा का आनंद है पर आनंदी कथा सुनते सुनते प्राप्त होने लगता है पंचदशी काल में तीन प्रकार के आनंद एक प्रकार से विभाजित करके बताए कहा विश्व का आनंद है लौकिक आनंद है करने तो उसका भी आनंद है शुद्धिता निर्माण प्रयास में शांत कौन जैसे है। हैं तो लेकिन नाम जब इत्यादि प्राय सभी धर्मो में है वो भी सब करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शुभ कर्म आदि करते हैं उसकी आराधना आदि करते हैं प्रार्थनाएं है तो होती ही होती हैं सब जगह सारे संसार में तो ये सब भगवान की यही है श्रवणमंत सुको माही जाहिने रघुपति चरित सुहाई माने प्रभोश यही सारे संसार में ही करते सारे संसार में फिर भी तुम कहो कहो कि एक कुछ लोग तो धर्म को मानने वाले हैं जो ये सब अभ्यो को अपनाते हैं साधना इत्यादि करते हैं और कुछ लोग नास्तिक हैं कुछ नहीं अपने विषयों में लोग पड़े हुए हैं और वो भी जो है उनको कोई इस तरफ ध्यान भी नहीं देते लेकिन वो अनजान में ही परमात्मा को खोज रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं वो जिस सुख सुख की कामना सब संसार में सब व्यक्ति को है और सुख कई नाम परमात्मा है ऐसा दुनिया में भला कौन है जो सुख न चाहता जो सब चाहते है तो परमात्मा को सब चाहते हैं लेकिन परमात्मा को चाहते हुए भी कहा परमात्मा मिलेगा कैसे मिलेगा ये ज्ञान न होने के कारण से विपरीत दिशा में भटकते रहते हैं जैसे पानी तो पानी है वो पानी जहां मिले वहां देखो कुआ खोदो तालाब है नदी है वहां से पानी लेकर के पियो लेकिन किसी को मृग में पानी दिखाई दे उसी तरफ भागता जाए तो पानी की चार तो उसे भी है लेकिन वहा पानी है ही नहीं वहां भी भागते हैं ऐसे सुख की चार तो सबको है चाहे वो सुख परमात्मा का जो सुख है उस सुख की तरफ भागे तो, तो उससे प्राप्त करके तृप्ति करे और जहां सुख नहीं मृग जहां सुख की है चाहे उस तरफ भागे जो सुख की मृग है उस तरफ जो भाग रहे हैं वो भी परमात्मा ही की खोज में भाग रहे हैं उधर भटक रहे उधर तो संसार में ऐसा तो कोई है ही नहीं जो परमात्मा को न चाहता हो और उसको पाने का प्रयास न कर रहा हो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो चाहे हो चाहे विदेश के हो चाहे, चाहे समझदार हो चाहे न समझ हो यह बात अलग है लेकिन सब लगे इसी दिशा में तेज और या निजात्मक घाती जिन्हें रघुपति कथा सुहाती कहते जिनको की भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती वो मानो आत्मघाती है अपना ही विनाश करते हैं अब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आनंद को प्राप्त करने के लिए अगर विषयों की तरफ दौड़ते रहते हैं और जहां सुख नहीं है तो आत्मघात तो है ये है अब जैसे मर्सल का दृष्टांत देख लो अगर कोई व्यक्ति मरिजम की तरफ दौड़ता रहे तो क्या कर रहा है आत्मघात कर रहा है जितना दौड़ेगा जितने परेशान होगा उतना ही चा मरेगा कोई अपने आप उसको अपना कल्याण थोड़ी उसका होगा भागते भागते कोई उसका लाभ थोड़ी होगा किसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति विषयों की तरफ भागता रहे और उन्हीं में जीवन भर लिप्त रहे तो यह अपने लिए एक प्रकार से आत्मघात है जीवन का विनाश करना है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया और प्राप्त करके भी उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती अगर विषय में पड़ा रहता है इसलिए व्यक्ति को चाहिए की परमात्मा की खोज जहाँ परमात्मा शास्त्र बताते हैं वहा उसको खोजे उसको प्राप्त करे और उस आनंद को मैं मंदिर रहे जीव निजात्मक घाती जड़ जीव बोल दिया उनको कि माने जिनको भी चेतना नहीं है जीव क्या दो प्रकार को होता तो जीव तो चेतन होता ही है लेकिन जड़ के माने मंदमति, मती हम्म यहाँ जिनकी की बुद्धि कम है जो विचार हीन है अरे कभी उनके जीवन में यह विचार नहीं आया कि जहां हम सुख समझ रहे हैं लग रहा है कि यहां सुख है तो उन वस्तुओं में सुख हो भी कैसे सकता है हम मान रहे कि इसमें यह सुख है हम शब्द है स्पर्श है रूप रस गंध है ये विषय है इन विषयों को हम सुखदायी मानते हैं तो इनमें कोई सुख है जब विचार करते हैं सुख इन में हो ही नहीं सकता है तो सुख लगता क्यों है ऐसा विचार क्यों नहीं करते कहा जा रहा सुखिये तो कहते है, ऐसे मंदमती है कि धाती जिन्हें रघुपत कथा सुहाती और हर चरित्र मान सुन में नाथ अमित सुख पावा और आपने तो भगवान के सुंदर चरित्र तो बहुत बढ़िया सुनाया आपने और सुनकर के हमें तो बहुत आनंद आया हम तो बहुत सुखी हुए ये पार्वती जी ने अपनी धन्यता बता दी सुखी बता दिया कृत कृतकृत बता दी ये सब उन्होंने बोल दिया सुनते सुनते ऐसा हो गया हर चरित्र मानस हर की जगह राम जोड़ गए रामचरित्र मानस रामचरित मानस तुम गावा वैसे तो ये अगर यहाँ पर ये इस स्थान पर यही होता रामचरित्र मानस तुम गावा सुन नाथ अमित तो इसमें कोई अक्षरों की भी कमी ज्यादा नहीं होती थी अब बिल्कुल रामचरित मानस बिल्कुल जाता था साथ में तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता था लेकिन रामचरित मानस नहीं का हर चरित्र मानस तुम गावा अब इसको रामचरित्र मानस को व्यापक कर दिया हर चरित्र के माने तो हो गया वो पर ब्रह्म परमात्मा का चरित्र चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे परमात्मा संसार में किसी भी रूप में हो सब हर चरित्र हो गया रामचरित्र कहते तो राम भक्त लोगों के लिए एक सीमित रह जाता राम भक्त मात्रों के लिए चरित्र इसलिए व्यापक बनाने के लिए उसको हर चरित्र बोल दिया हर चरित्र मान सुगा और सुन मैं नाथ अमित सुख आपने जो इस प्रकार से सुनाया तो मैंने उसको सुन करके अमित बने जिसकी कोई सीमा नहीं की बने सीमा अमित अनंत आनंद की प्राप्त हुई जिसका वर्णन नहीं कर सकते कितना आनंद प्राप्त ऐसा आनंद आया इसमें तो मैं जो कही ये कथा सुनाई कहते आपने जो ये बात एक और कही इसका बोलते बोलते कि ये सुंदर कथा काग वशंड गरुड़ प्रति गायी की यही कथा काग वशंड ने गरुड़ को सुनाई थी ये भी आपने अंत में बताया ये क्या बात है कहा कि अब पार्वती का प्रश्न आता है अभी तक तो वो अपनी कृतज्ञता आदि व्यक्त करती आई शंकर जी ने भगवान की कथा की महिमा बोली पार्वती जी ने भी उसको मान करके रिपीट किया कि हाँ भगवान की कथा बहुत सुंदर कल्याणकारी है सुखदाई है उन्होंने भी स्वीकार किया और उसका फल भी बताया कि तो उसको कथा सुना तो उसके कारण से हमारा मोह निवृत्त हो गया हमारा भौजाल का जो था उससे अभी हम छुटकार सब उन्होंने बोला तो उसका फल पार्वती ने बोल दिया अब बात रह गई ये है कि एक नया प्रश्न आ गया शंकर जी ने कहा था अब का कहूँ भवानी अब बताओ हम और क्या कहें तो पार्वती लगी हाँ बस एक बात और रह गई कहने के लिए वो भी बता दी की ये है वो हो आपने कहा कि काभूषण ने गरु को ये कथा सुनाई बस वही एक प्रश्न हमारा रह गया अंत में क्या है इसमें की वीर ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति में बायस तन रघुपत भगती परम संदेह देखो वाय अब देखो पार्वती जी के प्रश्न आगे भी प्रश्न बढ़ता है विस्तार से स्पष्ट प्रश्न करते हैं तो पूरा प्रश्न आता है तब के प्रति दो संदेह कि अगर काकभूस कौआ रहे हैं तो कौ को भगवान की भक्ति कैसे मिल सकती है एक बार अगर ये कहो कि नहीं ये पहले कौे नहीं थे पहले जो है मनुष्य आदि थे उस शरीर में इनको भगवान की भक्ति मिल गई तो जब भगवान की भक्ति जिसे की मिल जाएगी वो कौआ कैसे हो जाएगा फिर तो मानव दोनों प्रकार से बात ही जंती नहीं है कि कौआ भी हो भगवान की भक्ति भी हो अगर पहले कौआ तो भगवान की भक्ति मिल नहीं सकती भगवान की भक्ति मिल गई तो कौवा हो नहीं सकता संदेह हो गया हो गया दोनों तरह से कहीं नहीं बैठता ये तो कहीं नहीं बैठती है कि को कोई भगवान की भक्ति प्राप्त है ये तो ये कहते हैं ज्ञान, भी। ज्ञान विज्ञान विज्ञान भी, भी, भी, सब और रामचरण अति में भगवान के चरणों में प्रेम ये सब हो और बायसन रघुपति भगत और तो भगवान की भक्ति हुई बायस शरीर में तो मोह परम संदेह की कवु के शरीर में होकर के ये सब हो जाए तो मुझे बड़ा संदेह है कि कैसे हो जाएगा पहला प्रश्न ये कि कौवा का शरीर रहा तो उनको वैराग्य कहाँ से आ गया ज्ञान कहाँ से आ गया विज्ञान कहाँ से आ गया भगवान के चरणों प्रेम कहा से आ गया भक्ति कहा से आ गई ये पहला प्रश्न ये उनका है <coughs> तो अब आगे जो है ये अपने प्रश्न का विस्तार करती हूँ <coughs> पार्वती कहती है कि देखो कि यह मान शंकर जी कहे जिसमें तो क्या आ तो वो एक शरीर को भक्ति मिल गई तो मिल गई तो वो हो भक्ति जो है वो हो साधना के से बहुत आगे चलकर के प्राप्त होती है बहुत साधना करने के बाद अंतिम स्थिति है भक्ति की इसमें भी ये जो दुहा बोल दिया इसमें भी एक साधक है पहले व्यक्ति को वैराग्य हो फिर ज्ञान हो फिर विज्ञान हो फिर भगवान के चरणों प्रेम हो तब तो भक्ति आवे देखो क्रम देखो इसी प्रकार को पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में मिला करके आप देखो तो ये क्रम है इसी क्रम को आगे फिर और स्पष्ट करते हैं कि देखो ये, ये वैराग्य भी कब आता है ये जो इतनी बोलती है परमात्मा की बात बोलती वैराग्य आवे ज्ञान आवे विज्ञान आवे तब भगवान के चरणों में प्रेम हो तब भक्ति आवे ये यहाँ से आगे बोल दिया लेकिन ये वैराग्य क्यों नहीं आता तो बैराग्य का भी जो कारण है वो धर्म आदि कारण है वो आगे बताती है कि देखो संपूर्ण जो ये साधना अधर्म को छोड़कर के धर्म इत्यादि से होती हुई बैराग्य ज्ञान विज्ञान से होकर के परमात्मा तक कैसे जाती है, है वो यहाँ पर ये प्रसंग यहाँ पर आता है नरसाहमा सनो पुरारी तो हो धर्म व्रत धारी कोटिकमा कोई विषय मुख विरागरत होर श्रुति सम्यक ज्ञान सकृत ज्ञानवंत ज्ञानवंतोटित को, को जीवन मुक्त तो सकृत जगसो दिन सहस्रम सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्तु जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति भगतिरत गदमाया भगति काक किम पाई विश्वनाथ मुहि काहु बुझाई राम रामपरायण ज्ञानरत गुणागार मतवीर नाथ काहुके कारण पायो हो काक शरीर राम की है, है, ये आध्यात्मिक साधना का विकास क्रम जैसा यहाँ पर पार्वती जी बता रही हैं, ये यह यहाँ पर भी वर्णन है रामचरितमानस में मई के ही अभी आगे आकर के भगवान ने स्वयं अपने मुख से कालभूषण को भी यही क्रम बताया है तो इसके माना ये क्रम पक्का है जब गीता शास्त्रों में देखते हैं तो वहां भी भगवान कहते हैं अगर ये न बनत ये करो ये न नबनत ये करो ये न नबनत ये करो इस प्रकार जहाँ बोलते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि यही क्रम वहां पर भी है तो अगर गीता में वही क्रम मिलता है रामचरित में वही क्रम मिलता है तो उपनिषदों में देखेंगे तो वहां पर भी यही क्रम मिलेगा वेदों में देखेंगे तो यही क्रम मिलेगा वेदों में भी क्रम में इसी प्रकार से पहले कर्म कांड इत्यादि से होते हुए तब उपासना कांड ज्ञान ये क्रम इस प्रकार से चलता है तो उसमें भी यही क्रम है सर्वत्र जो है अपने शास्त्रों में में साधना का एक क्रम है क्रम है कि मानी ये अलग अलग